क्षुस्तोत्रो सर्वोपनष महन भाया मानिया ओम शांति शांति शांतिरोद दवाष्य के से के अंतिम में कुछ बात गया है बात्यवासी चल रहा था तो प्रसंग चल रहा था कि प्रथम खंड में जब आचार्य मुख्य श्रुतिपुर से जो बता दिया गया विदित और अविदित दोनों से आपका भिन्न होता है तो इसमें शिष्य में कुछ तो पकड़ा होगा आत्मा के विषय में जानकारी कुछ नहीं होगी तो कहीं गलत में पकड़ा हो इसके लिए स्थूल निग्राम में आई अगर आकर के हिलाया पूरी प्रथम मंत्र में द्वितीय खंड मंत्र को शिष्य यदि मनुष्य सुभेद ये थी धारण मतलब अगर आत्मा को तुमने सुभेद करके समझा है तो बिल्कुल तुमने अल्प समझा उपाधि विशिष्ट में समझाया कहते उपाधि लेकर समझा है उपग्रह तो का परिपक् ज्ञान नहीं हो ऐसा कहा था चाहे अध्यात्म हो चाहे देवताओं को ऐसा समझता हो तो वो भी वाला ही होगा तुम्हारे लिए विचारणीय ऐसा कहा गुरुपुरक्ष स्मृति के वाक्य शून्य के पश्चात शिष्य एकांक में बैठ विचार करता है श्रुति ने जो कहा हुआ है विदिता और विदि से भिन्न होना और गुरु जी हिला रहे हैं सुभेद मानते हो तो नहीं जानते हो कह रहे हैं तो इसके मतलब अपना अनुभव भी दिखाता है अपने से भिन्न को होता है सुभेद अवेध जो भी होता है अपने भिन्न नहीं होगा अपने को अवैध नहीं होता सुभेद भी नहीं विषय नहीं बन है स्वरूपत्व में ज्ञान रहता है विषय को ध्यान नहीं होता अपना इसलिए विचार करके बोला मन जे मैं मानता हूं कि मैं समझ लिया हूं इसके बाद वो उत्तर देता है नेदे की मोर वेदे की वेद जोड़ा तरवेद तरवेद मोर वेदे की वेद एक मंत्र चल है मैं शुभेदा नहीं मानता हूँ अवेदा भी नहीं मानता हूं मैंने मैं परिपक् ज्ञान आप का हो गया ऐसा भी नहीं मानता हूं विषय विषयित्वे ज्ञा हो गया ऐसा नहीं मानता हूं और नहीं जानता हूं ऐसा नहीं नहीं अपना स्वरूप न जानना भी नहीं होता जानना भी नहीं होता विषय न जानना न जानना दूसरे में होता है घटा में हम जानना नहीं मैं घर को जानता हूं मैं घर मेरे से भिन्न अथवा घटा न जानना नहीं घटकों में नहीं जानता हूं भिन्न विषय में जानना में जानना पड़ता है अपने आप में जानना भी नहीं होता विषय एक न जानना भी नहीं होता क्यों ज्ञान अज्ञान दोनों का साक्षी भाव से हम होते हैं ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ हमें मालूम होता है ज्ञान नहीं है तब भी पता लगता है और ज्ञान हुआ तब भी हमें मालूम होता है तो भाव भाव दोनों का साक्षी जो क्या आत्मा है उसको जानना और न जानना दोनों नहीं बनता है इसलिए कहा नाम हम मन ने सूर्य की मैं करके नहीं मानता हूं और नो ने की वेद चार ना वेद है कि निये अवेद चा जानता नहीं जानता हूं स्थिति बहता हूं मैं विषय पर नहीं जानता हूं स्वरूप जानता हूं यह अच्छा और कहा कि खेगने को विशेष दृढ़ करके बोलता है वो जितना दृढ़ता आ चुकी है उस विषय तो बोलता है योज तर्वेद तर्वेदा हमारे जैसे कोई भी व्यक्ति मेरे वचनों को जो जानता है समझा होगा वही उसक्रम को जानता है और तर्वेदा प्रथम तर्वेदा नव वचन व्यय और दूसरा तर्वेदा सायव ब्रह्मवेद वही प्रमुख है ऐसा करके घोषणा दी तो उसी में योगस्तर में तो करवे रहते वाक्य भाष्य कुछ बचा हुआ है उसी पचपन विष्णु पाठ है ठीक है मैं देखिए प्रकारांतरे ब्रह्म विज्ञान संभवती संप्य क्लेशा अन्य प्रकार से भी हो सकता है ना तुम जो सुवेदा और अवेदा बोल रहे हो उससे भिन्न प्रकार से भी तो आत्मा का हो सकता है ना यह शंका है ये प्रकारां प्रकारांतरे अन्य प्रकार प्रकारांतर तुम जिस प्रकार से तुम समझ रहे हो सुवेदा और अवेदा दोनों नहीं होता उससे भिन्न प्रकार से भी हो सकता है कोई जानता हो ना तो कहा प्रकारांतरे भी ब्रह्म विज्ञान संभवती संभव हो सकता है शंका निराशाथम भारतीय ये शंका और निराश तो खंडन करने के लिए बातें के देश कहा योधस तरवे तो तर्वे, तो तर्वे। पक्षांतर निराश आतहा दूसरे पक्ष के खंडन करने के लिए दूसरे प्रकार नहीं है ऐसा कहने के लिए कहा योधस तरवे तो तर्व्य हमारे जैसे कोई भी जिस प्रकार से मैं जानता हूं मेरे वचन को दूर तो समझता तो है उसी प्रकार से कोई जान सकता दूसरा नहीं सकता तो दूसरा प्रकार नहीं है यही प्रकार है ये कहा ये संग्रहवाक्य है, है इसका आदि व्याख्या करते हैं इदम सूत्रवाक्य विदृढ़ होती है संग्रहवाक्य व्याख्या आगे है यो नो अस्माक मध्ये इत्यादि नो योग अस्माक मध्य हमारे विषय जो कोई भी हो सय तो प्रमोदा वही ब्रह्म को वही जान सकता है मान्य अन्य नहीं जानता क्यों उपास्य प्रभवित्व यदि अन्य ब्रह्म को समझता है तो उपास्य प्रबित होता है ज्ञान नहीं होता य ब्रह्मविता हो जाएगी उपास्य प्रभु द्वारा अपने ईर्श भिन्न प्रकार से यदि कोई जानता हो तो उपास्य ब्रह्म को जानता है उसको विश्व करेगा वो ज्ञान को मैंने वस्तु को जानना तो यही प्रकार है दूसरे प्रकार नहीं है नहीं तो उपास्य ब्रह्म हो जाएगा अगर प्रकारांतर जिसने समझा हो वो ग्येय ब्रम नहीं सकता तो ब्रह्म सकता है ठीक है अब अन्य यथा हम बेहति पक्षांतरे जिस प्रकार से मैं जानता हूं इससे दूसरा जो तो पक्ष है दूसरे प्रकार से भी जान सकता है प्रश्न था करेगा उसको ब्रह्म हित्व में निश्चित कर दिया जो तो ब्रह्मदत्ता हो नहीं सकता तो ब्रह्म उपास्य तो धर्म तो आ जाएगा उससे ब्रह्म का उपास्य उपाच्य रहेासक बनेगा उपासकत्व तो आ जाएगा ब्रह्मद्यता ने सबरे खंड दिया उत्तम तो अयुअार्थो अवश्यूत यह कैसे निश्चय किया जाता है जो तुम्हारे वजन को समझता हो वही ब्रह्म को जानता हो दूसरे नहीं जान सकता वो उपाय से प्रवृत्ता बन जाएगा जैसे कैसे निश्चय किया जाए यदि उच्चते इसके उत्तर दिया जाए जाता जाता थी? है उत्तर दिया जाता है ठीक है ठीक है कहामाकम मध्य तरविदिता अविदिता अविदिता अंज को देगा विशेष योड़ो अस्मारकम मध्य में तबेद में यह लगा देना क्या लगाना विदित विनित अविदिता अंज कौन देगा विनित और अविदित दोनों से भिन्न जो समझता है तरह विदेक भी नहीं है अविधेक भी नहीं है ऐसा जो समझता है वही प्रमुख जानता तो है यहाँ देखे लेखे पहले उपास्य प्रमित्व इत्यादि वाक्य अन्यस्य इति पदावर्तमान तथा भाष्य का बेरे वचनों के अलावा दूसरे तरीका से कोई जानता है तो उपाश्य ब्रम जैन प्रवृत्ता ने होगा कहा था उसी को जानते रहेास्य प्रवृत्ता इत्यादि में योजन काशी के बाकी योजनाएं करते हुए अन्य आत्मा अन्य पद प्रदार करते हैं यथा हम वेद अन्य प्रकार जिस प्रकार से मैं जानता हूँ अन्य प्रकार से जानने वाला उपास्य प्रवृत्ता हो जाए मैं जिस प्रकार से जान रहा हूं अन्य प्रकार से जानने वाला जो विद्वान होगा वो उपास्य प्रवृत्त हो जाए जय गम होगा एक यथा हम बेरह जिस प्रकार से मैं समझता हूं ब्रह्म विदित विद्युत से अन्य होता है अविदित से भी अन्य होता है मेरा प्रकार यही है बेरह और तो अन्य प्रकार है ना विद इससे भिन्न प्रकार से जो जानने वालेगा क्या होगा उपास्य ब्रमवविदा उपास्य ब्रमवविद्ध आ जाएगा ब्रह्मविद्ता है सब निराकार पूर्वक विषय करने वाला हो जाएगा इस योजना ऐसा तो उत्तान वाला भाषण का उतारण वाला उत्तम ही अनुभव है क्योंकि अन्य प्रकार नहीं है एक ही प्रकार कैसे यह पर किया जाए भाषण पूछा तो बोलता है अन्य प्रकार है वाला पहले जो कहा था उसी का अनुवाद पूर्व मंत्र के उत्तरार्धन क्या कहा था नोन वेदितिवेदा ओ द्वितीय मंत्र के उत्तरार्थ में थे वही नोन वेदिति वेदा जो कहा गया था उसी का अनुवाद करके बोला जा रहा है कि कहा उत्तान वाला अनुरगति या अनुवाद करता है नो ने वेद पूर्वार्ध में उत्तराधन पूर्व भारत के उत्तराधन में जो बातें बताई थी उत्तरार्धन में वही बात है जो कहा उसी ने अनुवाद है इसलिए यह शुभ होता है दूसरे प्रकार नहीं है इसको दृढ़ करने के लिए कहा अभ्यासाक्ष अच्छा तांत्यम लिंग दर्शना देखो वेदांत के तात्पर्य में निर्णय करने के लिए छह प्रमाण होते हैं सहयोगी होते हैं छह एक तो प्रमुख संघारो अभ्यास पूर्वता फलम अर्थापत्ति अर्थवादोपत्ति अर्था अर्था लिंगम तात्पर्य निर्णय तो यह अभ्यास नामक है बार बार कहा गया क्या कहा नो नेंदे तात्पर्य निर्णय एक वाक्य आया अभ्यास का या अभ्यास कथन है यही है अभ्यासाच्य तात्पर्य लिंगदर्सना यह लिंग मिला है दोनों अभ्यास हो गया दो बार बोल दिया ये लिंग मिलता है अविषयतया एवं विज्ञान विवक्षता ये तो तो समझना है विषय जो नमज नहीं है विवक्षित है अविषयतया निर्विषय रूप से समझना यही है तात्पर्य सिद्ध होता है विवक्षित है एक इस तरह से ये पूरा हो जाता है आगे तृतीय होता है आगे हैं के शिष्याचार्य संवादा प्रतिवृत्त स्वयं रूपेण स्थित समस्त संवाद निर्वृतम अर्थम बोधय अभी तक कैसे पतधति प्रेश मन से शिष्य पृष्ठ अद्वीय सेोत्र से स्वतमादिश्द्वारा आचार्यमुख्य स्थित शिष्याचार्य पर संवाद चौराह ये प्रश्नोत्तर के रूप में चल रहा था अब तो पूछते हट करके स्वयं श्रुति बोलती है आत्मा क्या विषय बनता है कि नहीं बनता है ये तो आचार्य मुख से कहा पाई अब श्रुति स्वयं बोलेगी अपने मुख से बोलती है ये कहना चाह रहे हैं कह रहे हैं शिष्याचार्य संवाद आप अभी तक शिष्य और आचार्य के संवाद चल रहा था प्रश्नोत्तर के रूप में चल रहा था इससे प्रतिनिवृत्ति हट करके इससे निवृत्ति करके आप हट करके स्वेयर रूपये श्रुति समस्त संवाद निर्वृत्तम अर्थम एक हो रहेगी अपने मुख से स्वयं ही स्तुति भगवती बोलती है समस्त संवाद के द्वारा संपन्न हुआ जो अर्थ है अभी तक प्रथम अध्यायी प्रथम खंड के आठ मंत्र द्वितीय खंड के दो मंत्र के द्वारा जो कुछ अर्थ निकला है उसको या समस्त सम्वाद निर्वृत्तन संपाद संपन्न हुआ जो विषय अर्थ है उसको उसी को स्तुति हो ज्ञान करा है अभी तब जो कुछ हुआ उसको एक माने एक मंत्र है आगे दूसरा मंत्र दो मंत्रों के अंतर आएगी मंत्र मतलब इत्यादि और दूसरा प्रतिबोध प्रतिबोधित मतन उसके द्वारा श्रद्धि स्वयं हो और तीसरा मंत्र भी श्रद्धि का ही आएगा असशक्त मस्ती जिसमें आगे एक घंटा समाप्त होना चीजें यह तीनों मंत्र श्रद्धि के वचनों में होंगे शिष्याचार्य रूप में नहीं होंगे अभी तक जो था शिष्याचार्य के समाज में था और श्रुद्धि के मुख्य बोला जाएगा मंगल यत मतम क्य मत मत येदस अभिज्ञातम विजानता विज्ञातम अभिजानता यश अमतम जिसको मत नहीं होता है विषय नहीं बनता है ज्ञान का विषय नहीं बनता है तस्य मतम उसी को ब्रह होता है जो ब्रह्म को नहीं जानता है उसे को ब्रह्म ज्ञान होता है यहाँ गाय चराने वाले की कोई नहीं यहाँ शास्त्रीय विषय है पढ़े लिखे व्यक्तियों की विचार है ये नहीं की भेड़ बकरी चराने वाले को ला करके वो नहीं जानता है। जो ब्रह्म ज्ञान उसको है ऐसा नहीं हो यहाँ पढ़े लिखे व्यक्तियों के बीच में संवाद चल रहा है यश्य अमतम तस् मत श्रुतिपूर्ति देखो जिसको जो ब्रह्म को नहीं जानता वही ब्रह्म को जानता है माना विषयत्व नहीं जानता बात है जो विषयत्व जानता है मतम जैसे नवेद सर ब्रह्म को मैं जानता हूं ऐसा कुछ मान्यता बनाता है जैसे घट को मैं जानता हूं तो वास्तव में नहीं जानता है तो उपाधि को लेकर के जानता है उपाधि विशिष्ट ब्रह्म नहीं होता मतमय जैसे मतम सर नवेद जिसके मत हो जाता है जिसमें विषय बन जाता है ब्रह्म ज्ञान का विषय बनता है वो वास्तव में नहीं जानता है इसी के आगे हेतु दिया अभी ज्ञान भी जानता हूं तो जानने वाले वास्तव में ब्रह्म को जानते हैं उनके लिए अभिज्ञात रहता है ज्ञान का विषय नहीं होता और विज्ञात अभिजानता जो नहीं जानते हैं ब्रह्म को वास्तव में उनके लिए विज्ञात हो जाता है ज्ञान का विषय बना लेते, है। लेते हैं उपाधि विशिष्ट को लेकर माने मानेंगे ब्रह्म लेकर के समझेंगे ज्ञान का विषय बना लेते हैं मैंने कामत्व विषय पूरे जानते हैं ये कहा यश्य अमतम तस् मतम जिसका मत नहीं होता है ज्ञान नहीं होता ब्रह्म के विषय में विषयत्व ज्ञान नहीं होता उसी को वास्तव में क्रमज्ञान होता है कोई जानता है और मतम मतम जिसको जान को गया ब्रह्म मैं धर्म को जानता हूं जैसे मैं धर्म को जानता हूं बैठ को जानता हूं इत्यादि उसी प्रकार मैं ब्रह्म को जानता हूं ऐसा समझता हूं तो वास्तव में वो क्रम को नहीं जानता सौभाव्य वो नहीं जानता क्यों अभिज्ञात जो जानने वालों के लिए ब्रह्म अभिज्ञान रहता है और न जानने वालों के लिए विज्ञातम अभी जानता हूं जो न जानने वाले हैं उनके लिए विज्ञात होता है ये है भाष्य ब्रह्म भाष्य रेखी यश्य ब्रह्मविद्रह्मवत्ता का जो ब्रह्म को वास्तव में जानने वाला व्यक्ति है अमतम अभिज्ञातम अभिदितम ब्रह्म ब्रह्म विदित नहीं होता क्योंकि विदित और अविदित जो जोरों से भिन्न माना हुआ है ब्रह्मवत्ता और ब्रह्म विदित कभी नहीं हो क्योंकि प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र में कहा था कि विदित और अविदित दोनों से भिन्न होता दिदी दिदी फ्ये, फ्ये दिदी दिदी दिदी है विदित नहीं होगा, विदित माने कर्मत्वित नहीं होगा स्वरूपत्व न ज्ञान है विषयत्व नहीं होगा यसे अमतम ये ब्रह्म जिस प्रमेता का अमत माए अभिज्ञात अभिदम क्रम ऐसा मत है अभिप्राय है जिष्ठा ये निश्चय है निश्चय जिसका निश्चय ऐसा है ब्रह्म मत नहीं होता विदित नहीं होता विज्ञापन नहीं होता ऐसा अभिप्राय जिसके पास है ब्रह्म का तस्य तस्वर उसी के लिए मत हो जाता है ज्ञात उसी के लिए ज्ञाप होता है ब्रह्म ब्रह्म अड़ता है समय प्रकार से ब्रह्म ज्ञाप होता है उसके लिए जहां पर साम्य ब्रह्मी अड़कता है उसके लिए समय प्रकार से ब्रह्म विज्ञाप हो जाता है तो विषय इतनी ब्रह्म को नहीं जानता वास्तव में ब्रह्म को आता है ऐश्वर्य मतम और जिसके लिए ब्रह्म मत हो गया हमें ज्ञान हो गया विदित हो गया तो विदित से का हार हुआ है और जो तो ब्रह्म को विदित समझता हो तो क्या होगा उसको ऐसे तो, कुमार जो अज्ञानी है वो वास्तव है उसको मतम विदितम मैं ब्रह्मी निश्चय का मैंने ब्रह्म को जान लिया ऐसा निश्चय करके बैठा होगा जो निश्चय हो गया तो ना सर सर नो नहीं जानता है नवेड़ इत्यादि कहा नवेड़ अविवस्थ न ब्रह्म विज्ञान आदि सका वो ब्रह्म को नहीं जानता है जो तो ब्रह्म विषय नहीं होता उसने विषय को विजित समझा इसलिए ब्रह्म को नहीं जानता है विप्ल अविशोर यथोक्त और पक्षव बढ़ा रहे ज्ञानी और अज्ञानी का जो बताया है वो पक्ष है इसको जिसने कराते हैं आगे के उत्तरार्ध के बाद मतम पूर्वाधन यशावत मतादेद कहा विद्वान का एक पक्ष है और अज्ञानी का एक पक्ष है दो पक्ष है उसे निर्धारण करते उत्तरार्ध के द्वारा अविज्ञातम विजानता अभविज्ञात अभिजानता उत्तरार्धम पूर्वार्ध का ही निश्चय कराने ये कहाष्ट ज्ञानी और अज्ञानी ये दोनों का यथोत्तम पक्ष जो अपना अपना पक्ष है ज्ञानी क्या समझता है ब्रह्म मत नहीं होता नहीं होता ऐसा समझ रहा है और दूसरा काम रहा अज्ञान समझता है ब्रह्म विदित हो जाता है इसी पक्ष के अंदर धारण आगे किया जाता है क्या कहा अविज्ञातम अमतम अविद्रम विजात जो ब्रह्म को वास्तव में जानने वाले लोग हैं ब्रह्मदत्ता है वास्तव जो उनके लिए अविदित होता है ब्रह्म अविज्ञात होता है माना अमर्थ होता है अविज्ञात अमर पूर्व में जैसे अमत कहाता है उसी को अविज्ञात सब मुझे बोला है अमर्थ होता है विषय नहीं बनता अभिव्यम देगा विधित नहीं होता ब्रह्म उनके लिए वास्तव में जो ज्ञानी है आत्मवेदता है उनके लिए ब्रह्म विधित नहीं होता अभी कहा ब्रह्म विजा मैं समय विविध होता हूं समय प्रकार से जो आत्मा को जान रहे हैं उनकी दृष्टि में विजित नहीं होता ब्रह्म इसलिए कहा विज्ञान और दूसरे के जो होता है ब्रह्म किसके लिए जो अज्ञानी है अविज्ञान है अज्ञानी है उसमें विज्ञान घटम हम जाना नहीं ब्रह्म हम जाना नहीं मैं ब्रह्म को जानता हूं इस तरह से अज्ञानी के लिए विदित होता है विज्ञान विदितम ब्रह्म अभिजानता जो अज्ञानी है नहीं जानते हैं वास्तव में ब्रह्म को नहीं समझते हैं उनके लिए विदित होता है जो उपाधि को पौधे करके ब्रह्म है समझते हो तो उपाधि विदित हो जाता है ये कहा विज्ञानम विदितम ब्रह्म अभिजानता जो वास्तव में नहीं जानते हैं ब्रह्म को अज्ञानी है उनके लिए विदित होता है संवेदर्शी नाम अभिधान संवेदर्शी नहीं है ज्ञान नहीं है जिनको इंद्रिय मनोर आत्मदर्शिना इंद्रिय मन बुद्धि या कहक है आत्मदर्शी है इन्हीं को आत्म समझ के तब विज्ञात होता है इंद्रियों को आत्म समझना मन को समझना बुद्धि को समझना फूल शरीर को समझना जो भी हो उनके लिए ब्रह्म विज्ञात होता है उपाय विशिष्ट होकर के विज्ञात होगा तो इसलिए वास्तव में नहीं जानते हैं असंवेदर्शी है न तो अत्यंत है वो अभ्यपन्न बुद्धिनाम यह नहीं समझना कि घेरबरी चलाने वाले बुलाकर के न जाने वाले के ब्रम विधि को होता यह नहीं समझना उन, उनको लेकर नहीं बोला गया यह शास्त्र है तो पढ़े लिखे लोगों में कहा गया है अभ्युत्पन्न विधि बिल्कुल जानते ही पढ़े लिखे नहीं है उनको लेकर के नहीं कहा गया वही एक समझना कि अज्ञान मैंने उसको जीव बोल दिया नहीं जो शास्त्र पढ़े लिखे लोग हैं उनको लेकर जाता न तो अत्यंत वो अभ्यपन्न बुद्धि उनको नहीं समझना गोपाल आदि जो होते हैं गाय चराने वाले आदि जो मोटी बुद्धि के लोग होते हैं उनको लेकर के नहीं कहा गया है नहीं किसान विज्ञान की मतलब उनको बुद्धि बनती नहीं है हमने ब्रह्म को जान लिया ऐसी बुद्धि होती ही नहीं और कीमती होती है जो अधूरे हैं जो वास्तव में ब्रह्म को नहीं जानते और शायद मेरे पंडित बन के चल रहे हैं पंडित मनने वाला उनके लिए ब्रह्म विविध वास्तव में गोपाल आदि के लोग उनको पता ही नहीं हमने ब्रह्म को, को जान लिया उनके दिया उन जो अभिमान करके बैठे हमने ब्रह्म को जान लिया उनके लिए विधि कह इंद्र मनोबुद्धि उपाय सुनमदर्शी नाम तो जो इंद्रिय में मन में बुद्धि में जो तो आत्मदर्शी है आत्म रूप से देख रहे हैं यही आत्मा है निश्चय करके बैठे हुए हैं चाहे इंद्रियों को चाहे मन को चाहे बुद्धि को आत्मा समझ कर बैठे हुए लोग हैं जो अपने पंडिता अभिमानी है पंडितम वन्यमान आता है ना अंदर में अपने को पंडित मानने वाले तो ऐसे लोगों का तो ब्रह्मा उपाधि विवेक अनुपबंधा क्योंकि उपाधि के उपाधि विवेक अनुबंध ब्रह्मा उपाधि के विवेक को न जानने के कारण से ब्रह्मा उपाधि यहां पर लेना ब्रह्मा उपाधि धोगा अविवेक विवेक अनुपलब्धि होने के कारण अलग नहीं कर पा रहा है उपाधि और ब्रह्म को अलग न हो न कर पाने के बल से अनुकूल पाप प्राप्त न होने का कारण विवेक प्राप्त नहीं है उपाधि अंश है ब्रह्म है ऐसे विवेक नहीं है न होने के कारण से बुद्धियादी उपाधि विज्ञात और बुद्धियादी उपाधि विज्ञान पदार्थ है इसलिए ब्रह्म गुण विज्ञान समझते हैं अगर ब्रह्म उपाधि को अलग करने की शक्ति होती तो ब्रह्म को विज्ञान नहीं मानते उपाधि को जोड़ करके विज्ञापन समझते हैं यह कारण बुद्धिया है इसलिए विदिदम ब्रह्म्यूर्व भ्रांति सिद्ध हो जाती है भ्रांति सिद्ध हो जाती है इसलिए समय दर्शन पूर्वपक्ष उपनश्य थे विज्ञात अभियान तो यदाधन ब्रह्मदर्शा दृष्टा है उसके पूर्वपक्ष रूप से इसको रखा गया किसको इस अज्ञानी सम्यक दर्शन का मान ज्ञान संविदासन वाला ज्ञान है उसका पूर्व पक्ष क्यों है पूर्व पक्ष रूप से अज्ञानी जो वर्तन है उपनिषद विज्ञान अभिज्ञानता विधि ठीक है यही पता है अथवा का बोला जीता हूँ आतंक भाषण में क्या आधी अथवा हेतुअर्थ हो उत्तराधो अभिज्ञानता निधि अथवा इसको हेतु समझना पूर्व के पक्ष का निश्चय करने के लिए पहले एक शब्द बोल दिए पहले बोला कि पहले वाले पक्ष का ही निश्चय कराने के लिए उत्तर वाक्य है ऐसा कहा का। था ना, ए, अभी यसे अमतम का अर्थ अभिज्ञात विजानत और ये मतव का अर्थ हो गया और आर्य मतम ऐसा नवे सका विज्ञात अभिजामन कोई निश्चय का करने लिए अब नहीं लिखा था अथवा अपूर्शन उत्तराधेतु अनुवार हेतु है कड़ा था अथवा तो उत्तराधो अभिज्ञात इत्यादि अथवा ये मानना हेतु है हेतु के लिए है प्रयोजन हेतु प्रयोजन है उत्तरार्ध अभिज्ञात विख्याद अभिज्ञात विज्ञातम, हम विज्ञात अभिजाना है ये हेतु है क्या सिद्धि का अनुभूत है लोग ये सुक्ति आदि तत्व बिजाता हूं तो सुक्ति आदि के तत्व समझने वाले जो लोग होते हैं वास्तव में वो संवेदनशी है अथवा ये चादी देखने वाला संवेदनशी है सुक्ति में चांदी देखने वाला संवेदाशी होता है अथवा सुक्ति देखने वाला एक ये कर्मचार है विज्ञातम अभिदानधाम ये कर्मचार है विज्ञातम अभिजानधाम विज्ञान क्या है सुक्ति अधिष्ठान ज्ञाता है जिसको, जिसको आरोग्य पदार्थ नहीं दिखाई पड़ता तो अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है उनके लिए विज्ञात होता है और वास्तव में जो आरोग्य पदार्थों को जानकारी लेके बैठने वाले को ज्ञान नहीं होता और तो भ्रांति है ये यहां से कारण लोके लोक सुप्त्यादित तत्व बीजानता जो सुक्ति है चाहे रज्जु है चाहे भूमि है एक दृष्टांत है आदि लगा दिया कोई भी लीजिए नहीं है अधिष्ठांत जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं सुप्त्यादितम ये तो अध्यस्तम रूपादि अभिज्ञातम बढ़ा रूपाधि अभिज्ञात होता है विजानता अभिज्ञातम जो जानने वाले थे अभिज्ञात है नध्यस्त पदार्थ अभिज्ञात है अजानता तो अध्यस्तम विज्ञापन बहुत जो अनजान्य वाले हैं को नहीं समझ रहे हैं उनके लिए अधिष्ठांत पदार्थ क्या होता है ये प्रसिद्धम लोक के प्रसिद्ध है ये दृष्टांत हो गया है तदाप्रह्मणि ब्रह्म में इसे समझना कैसे ज्ञान अध्यस्तत्व जो ज्ञायत्व तो रहना है वो अध्यस्त है उपाधि के कारण से ज्ञ बनता है अध्यस्त है वास्तव में ब्रम्ह में ज्ञाय भी नहीं है ज्ञान से अस्तवार एवं तत्व पश्चिं ज्ञान रूप से भी नहीं समझ पाते हैं तत्व तो व्यक्ता क्यों तो भी अध्यास है आरोप है वास्तव में माने असंग आत्मा में ज्ञान तो कहाँ से रहेगा निष्क्रिय निर्विकार आत्मा में ज्ञान को तो धर्म भी नहीं जा सकता है तो उपाधि को लेकर ही बोला वो भी अध्यास है इसलिए ज्ञान पुरुष अध्यक्ष तत्व आएगा ज्ञाय धर्म अभ्यास होने के कारण से तत्व तत्व तो तो लेता है वास्तव में ब्रह्म लेता है उनके लिए क्या होता है ज्ञाता हूं ये ज्ञान ब्रह्म को नहीं देखता वो अज्ञात ब्रह्म को समझते हैं क्यों ग्यय होता तो ज्ञाप मानते ब्रह्म ज्ञ हो ही नहीं सकता वास्तव में ज्ञाय कल्पना है बोलना मात्र है यह तो वाचन दे कहां से क्या बनेगा शब्द होगा नहीं अच्छा बाकी ख ये आख्याय ये वचन श्रुतिवन स्रौतुम्रौतम श्रुतिसंबंधि वचन क्यों आख्याय आख्यायिक्थ उपसंहार अभी तक कहानी चलती गुरुशु संवाद चल रहा है कि उसको उपसंगार करने के लिए ये वचन गुरु शिष्य का नहीं है कौन आप यश्याव तस्वतम स्व का वचन है श्रुति का स्वर्ण श्रुति का वचन है ये पता यश्याद्यावत तस्वतम इत्यादि जो मंत्र है किस लिए? ये किसके लिए स्रवतम ये श्रुति संबंधी है ये गुरु शिष्य आचार्य के कहानी के रूप नहीं है प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं है ये सर्वोत्तम श्रुतव भवन स्रवतम श्रुति में होने वाला वचन है अथवा श्रुते विदंब तम स्रौतम ऐसा हो जाएगा स्रौतम क्यों कहा आख्यायिका आता है जो आख्यायिका का प्रयोजन था उसको उपसंहार करने के लिए आख्यायिका भविष्य की परंपरा संवाद चल रहा था उसके प्रयोजन पर समापन करने के लिए उपसंहार करने के लिए यह संग्रह वाक्य है ट्रीकाने देखिए यश्यात वाक्य का अर्थित व्याख्या का अर्थ है संघ है वो उसका व्याख्या करते था ये। उसी का के आगे व्याख्या करते हैं शिष्याचार्य उत्युक्ति लक्षण या यहाँ पर यही विचार का कुछ प्रकट चल रहा था शिष्य और आचार्य के रूप में प्रश्नोत्तर के रूप में चल रहा था कहानी के रूप में चल रहा था अभी तक जन्म शिष्याचार्य उ मैं कथम हो गया उत्तर प्रश्नोत्तर उसी से समझना प्रश्न प्रत्युक्ति समझना उत्तर प्रश्नोत्तर के रूप में इस लक्षण के द्वारा अनुभव युक्ति प्रधान आया अनुभव अभियुक्ति दोनों को तो लेकर के चल रहा चाहिए अपना अनुभव अभियुक्तता का दोनों लेकर के आख्याय का यार इस आख्याई का कहानी के द्वारा कहानी से जो आर्थिक इस कहानी के माध्यम से जो अर्थ निकला हुआ है जो निष्कर्ष से निकला हुआ तक मैंने प्रधानमंत्री का आठ मंत्र और द्वितीय मंत्री के दो मंत्रों से जो अर्थ निकला हुआ है उसको बताने के लिए जो -e -e है सिद्धर्ष और सौतेर्ण वचन है उस कृषि को श्रुति पतन के द्वारा कहा जाता है और ये शिष्य के कहानी के रूप में नहीं है मौत कर रहे हैं आगम प्रधाना यहाँ पर आगम प्रधान है वाक्य श्रुति प्रधान है वाक्य यहां आगम प्रधान है यहां नौ, नौ? नौ? एक ही आचार्य परम्परा हो जैसा आलो आलम का सर आचार्य की जो परंपरा है एक के बाद एक एक के बाद एक दो प्रकार के वंश होते हैं एक जन्म का वंश और एक विद्या वंश विद्या वंश क्या है गुरु ने एक शिष्य पढ़ाया फिर शिष्य ने दूसरा पढ़ाया इस तरह से जा रहा वो परंपरा चल रही है ये भी एक परम्परा है और एक होता है जन्म से वंश परम्परा और ये विद्या दो प्रकार होते हैं तो यहाँ आचार्य परंपरा के माध्यम से कहा आचार्य परंपरा होती आगम है इसी को आगम कहते हैं आचार्य जो परंपरा है माने आगे मुख्य ब्रह्मा जी से लेकर हमारे तक कितने पीढ़ी हो गए होंगे मूल पुरुष तो ब्रह्मा जी हैं, ना वहां से चल पड़े अगर बीच में ये परम्परा पूरी होती तो हम इसको पढ़ पाते हैं नहीं। तो जहां तक हमारे साथ तक पहुंचाया तो तो है हमारा भी दायित्व होगा आगे के लिए देने के कर्तव्य है तो मत ना कि हम आगे बढ़ें उच्च देवी हृदय लोग भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं कर्म न करूं तो ये लोग सब नष्ट हो जाएंगे तो उसी प्रकार हमने जो पाया है उसको पा हम दूसरे को नहीं देंगे तो ये परंपरा नष्ट हो जाएगी जाना जरूरी है फिर यज्ञ को दिया अयोग्य को नहीं दिया जो यज्ञ व्यक्ति तो आपको कोई जानकारी है तो जरूर पहुंचे जिससे आगम विश्व बहुत है आचार्य परम्परा और जैसा आगमस्तप तो मात्र प्रधान है आगम प्रधान के द्वारा यह पृष्ठ हमको बोले जा रहा है निगम स्थान लेना ये, ये समापन स्थान है निगम पांच प्रकार होते हैं ना दूसरे को समझाने के लिए हेतु तो ये निगम स्थान है ये उपसंगार करने के लिए निगम स्थान लेना जो नंबर टिप्पणी मैंने उपसंगार रूपये उपसंहार होता है पर्वतों बन्यमान भूमार यदि दोनों तत्व बलिथा मानस तथा अय तो तस्मात कथा तस्त कथा जो होता है तो इस तरह से यहाँ पे निर्माण निर्मण स्थानापन निर्मण स्थान में संक्षेप उच्चतर शिष्याचार्य पदभार से जो कहानी के रूप में चल रहा था उसको यहाँ पर समापन के रूप में मंत्र से कहा जाता है कहानी का अर्थ तात्पर्य बताया जाता है ये तृतीय मंत्री द्वारा एक था स्रवतम यदि शिष्य से आचार्य से उत् न होती क्या न ना। स्रौतम शब्द क्यों कहा यह शिष्य का वचन भी नहीं है आचार्य के वचन भी नहीं है, ये ये सिद्ध करने के लिए स्रौ का शब्द इसलिए कहा भाई में स्रोतम कहा था ना तो स्रोत शब्द इसलिए कहा ना ये शिष्य की वचन है ना गुरु का वचन है दोनों का नहीं है ये का वचन है ये कहने के लिए चार की टिप्पण नमो इधम सौचे स्रोतम पूर्वम तुम सर्वतम औकम क्या यही मंत्र शौद है स्तृति संबंधी है तो पहले वाले जो आए वो क्या पौराणिक मंत्र है क्या ये शंका हो चेस नौतम इदम है ये तर, तर जो वाक्य है इदम वाक्यम ये वाक्य यदि सौथ है ये तृतीय मंत्र न आये वे वाक्य यदि ऐसा है तो तभी क्यों सर्व पूर्वम त्यू सर्व पौराणिकम पहले वाले जितने थे अभी जो आए मान प्रथम खंड के आठ मंत्र द्वितीय खंड के दो मंत्र दस मंत्र होते चुके हैं क्या पौराणिक है सब प्रश्न उठा तो कहा स्रौतम स्रौतम करके कहते हैं कुछ तो क्या बोला सूत्रे इत्यादि आदि में लगा सूत्रे स्रौतम यह स्रौत शब्द कहाँ है विवरण वाक्य में नहीं है कहां ये संग्रह वाक्य में सूत्रम माने संग्रह वाक्य सूत्रे ये लगाना टिप्पणी का आ है सूत्रे आदि में लगा तो माने संग्रह वाक्य में तो स्रौतम सद आया उसका अर्थ होता है क्या है उसका अर्थ कुमें शिष्य आचार्य उत्तर न बहती हाथ हूँ ये स्रोत सबसे कहा संग्रहवाक्य में भाष्य जो संग्रहवाक्य में स्रौतम पढ़ाया उसकी टिप्पणी का विश्लेषण तय है आदि में लगाना सूत्रे ऐसा लगाना क्या होगा संग्रहवाक्य में सूत्र बने संग्रहवाक्य तो संग्रहवाक्य में जो श्रौत बढ़ाया उसका अर्थ होता है गुरु शिष्य के परम्परा के आगम यही है कहा स्रोतम शिष्य से आचार्य उपयोग शिष्य के कथन भी नहीं है आचार्य के कथन भी नहीं है क्षापनाथ हम यही सिद्ध करने के लिए स्रोत सब्जे स्रोते हैं श्रुति सम्बन्धी वचन है स्रौ, स्रौ, तृतीय मंगल इसके द्वारा कथम उच्चते प्रश्न आया तो श्रुति के वचन के द्वारा कैसे कहा जाता है कि मत कथम का था किससे कहा जाता है हो गया कहानी के माध्यम से जान लिया ब्रह्म को क्यों कहा जाता है आकांक्षाया इस किस जिज्ञापन यदुत इत्यादि वाशनिक विदिस्त अंज हैिन्द है प्रमा कहा था क्यों दिया मन से भिन्न है अगोचरवाद विषयवाद इंद्रियों का किशि इंद्रिओं का नहीं होता क्योंकि यददाचार अनुदित्व से लेकर के पांच मंत्रों में खंडन किया है वाणी का विषय नहीं श्रोत्र का विषय नहीं मन का विषय नहीं और ये चक्षु का विषय नहीं प्राण का विषय नहीं प्राण माने ध्यान प्राण एक करके बोला तो इंद्रियों का विषय का खंडन किया हुआ है एक कहाता अन्य ब्रह्म विदिता अन्य का होता है बागा अगोचर का ब्रह्म विधि से अन्य होता है क्यों बा इंद्रियों का विषय न जाता है मीमांसित अंसर और उस, उसको या अन्य भी सुना और उसका विचार भी किया मीमांसित अंसर अनुभव उत्पत्ति ध्यान और अपना अनुभव दोनों लगा करके विचार भी किया अनुभव और अनुपत्ति मंत्री युक्ति दोनों के द्वारा करके दोनों लगाकर के विचार किया जो के द्वारा मीमांसित जो ब्रह्म है मीमांसितम ब्रह्म जो ब्रह्म है तब तथे को जाता उसको उसी प्रकार ही समझना चाहिए भिन्न प्रकार से नहीं समझ जाए बागाजी का विषय नहीं बनाना चाहिए इसलिए एशिया एशिया ये मतलब मतम तस्मत मतम जैसे नगा इंद्रियों के माध्यम से जो समझता है वह नहीं जानता यही काम से कहा टिप्पणी प्रत्याग यदि प्रत्यायनाथ रूप से निश्चय कराने के लिए ब्रह्मा उसी प्रकार से जानना चाहे बाघादी को अभिषय रूप से जानना चाहिए ये प्रत्यायार्थम निश्चयार्थम ये निश्चय करवाने के लिए ये गई अस्मात भाषण प्रश्न क्यों जी, क्यों जानना चाहे उसी तरह से बागादी का विषय बनाकर जानने में आपत्ति क्या होगी ये ब्रह्म है वाणी का अथवा देख करके ब्रह्म है संग में आपत्ति क्या होगी प्रश्न होता कहा यशो का निश्चय कहा जिसका अमत होता है ब्रह्म जब तक वो होगा वहात्मक ब्रह्म हुआ अमत रहता है यश अमत यश्य विभिन्श प्रयुक्त उस जिस सारक का कैसा साधक है विभिदिशा के द्वारा प्रेरित होगा के प्रयुक्त हुआ साधक इच्छा विभिन्शा जानने की इच्छा है किसकी जानने की इच्छा ब्रह्म को जानने की इच्छा है विष्णाम की जानने की इच्छा नहीं है विविदिशा से प्रयुक्त हुआ प्रेरित हुआ जो सारद है उसके द्वारा प्रवृत्त हुआ है ब्रह्म को जानने के लिए प्रवृत्त हुआ जो सर्वानी दासन लगा हुआ सारक उसका सारक अमतम जिस सारक का अमत होता से का है सारद का विशेषण लगा दिया क्या विविदिशा प्रवृत्त से प्रवृत्त विविध के द्वारा प्रयुक्त है प्रेरित है उसके द्वारा प्रवृत्त हुआ है ब्रह्म जानने के लिए ऐसा सारक का अमतम यश अमतम जिसका अमत होगा ब्रह्म माने अभिज्ञातम अभिदिताओं ब्रह्मा अभिज्ञात होगा उसके लिए ब्रह्मा अभिदीत होगा ये होता है ब्रह्मा यदि आत्मत्व निश्चय धनावसान अवोधतया कोई क्या होता है अभिदित करने से आखिर में जाकर के ब्रह्मा आत्मा ही है सिद्ध करता अपने आत्मा को जानना नहीं बनता न जानना भी नहीं बनता यही सिद्ध करना है आत्मा ही ब्रह्म है सिद्ध है ब्रह्म आत्मत्व निश्चय धनावसान बोधतया माने आत्मत्व का निश्चय करना फल है ज्ञान एक ज्ञान होना फल है ये अवगोर माने अवसान है यही बोध होने से बोर हो गया विविधिशा निवृत्ता यदि विधि दिशा हो जाती है माने आत्मा में पहुंच करके विविदिशा निवृत्त हो जाती है आत्मा को जानने के लिए विविध हो रही थी वहां जाकर के समाप्त हो जाती नहीं। यह नहीं। नहीं। नहीं है यह अर्थना है यश्यावतम तस्म यश्य आवतम तस् मतन ज्ञापन तेरा विधतम उसी भी ब्रह्म को वास्तव में जाना है ज्ञातम विदिदम ब्रह्म ये न अभिषयत्व आत्मत्वे न प्रतिबुद्धम वित्त जिस व्यक्ति को द्वारा ऐसा ज्ञान हो जाए कैसा जा, उसके लिए ज्ञापन होता है अभिषयित्व आत्मत्व प्रतिबुद्ध जिसने आत्म रूप से अविषय रूप से ब्रह्म को जाना है उसके लिए ज्ञापन होता है सब संवेदर्शी वो संवेदनशील होता है वास्तव में देखने वाला वही होता है वास्तव में ज्ञान वाला वही होता है सब विज्ञान अंतरण देव ब्रह्मत्म भाव से भावो विपरी भाव होती है, है। यश विज्ञान अंतरण विज्ञान के बाद में समस्त कार्य का अभाव हो जाता है जिसका कर्तव्य समाप्त हो जाता है जिसका आत्मज्ञान होने पर कोई कर्तव्य नहीं यही है विज्ञान विज्ञान अंतर रहे विज्ञान के ठीक काल में ही जैसे विज्ञान होता है जैसे दीपक का जल अंधेरा भावना होता है तो वैसे यहाँ विज्ञान के आनंदर ही ब्रह्मत्म तो भाव से अवश्य जैसे ज्ञान हुआ वैसे रूप से समझता है कोई विश्व हो जाता है अवश्य तत्व सर्वप्र कार्य हर प्रकार से कार्य का अभाव होता है कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा ब्रह्म ज्ञान पर कर्तव्य नहीं रहेगा जब तक मनुष्यत्व ज्ञान है तब तक कर्तव्य है उपाधि को लेकर जब आप तक तो चल रहे हैं तब तक कर्तव्य है अगर हम आत्मा में बैठ जाए तारी तो न दिखे कोई कर्तव्य नहीं होगा जब तक हम शरीर में बैठे हैं तब तक कर्तव्य है शरीर तो है तो जाति है जातिगठित कर्म है कर्म है एक टिप्पणी दो नंबर टिप्पणी सर्वदा कार्य अवश्य तत्व एक नंबर पूर्णतः निश्चितत्व ज्ञापन अवश्यत्व कोई जानना शेष रहा ही नहीं उसको और दोनों का भाव यह पर फलाया कार्य भाव हो दो प्रकार के लिए कर्म करते हैं या तो श्लोक के फल के लिए या परलोक के फल के लिए दोनों फल के लिए कर्म नहीं करेगा चाहिए ही उसको यह वा परंप्रवा चाहिए जा लोग का फल हो चाहे परलोक की फल हो कर्तव्य भाव हो उसके फल के लिए कर्तव्य का अभाव देखा कर्तृत्वा अभ्यास माने आत्मज्ञान होने पर कर्तृत्व जो अध्यास था मैं करता हूं मेरे लिए करवाए इसके द्वारा फल मिलेगा ये सब अध्यास समाप्त हो जाते हैं कार्य से प्रपंच से अभाव से होता है अथवा यह भी अर्थ होता है इसका फलाभाव कार्याव कार्यवाण प्रपंच उसका अभाव कार्या आत्मज्ञान होने पर कार्याभाव होता है कार्याव में तो कर्म का अभाव दूसरा हो सकता है प्रपंच का अभाव यह हो सकता उसका अर्थ ही कर्थ कार्य से प्रपंच से अभाव मिथ्याप्त निश्चय की अथवा ऐसा अर्थ मान लेना मिथ्याप्त निश्चय कर लेना प्रपंच में पूर्व में तो समझ कि यहां पर प्रपंच का अभाव कहने की अपेक्षा पहली बार ही व्याख्या ठीक होती फलाभाव कर्तव्या होगा ये बताया विपर्य मिथ्या ज्ञान बहुत भाषण का अगर आत्मा का निश्चय नहीं कर पाता है तो मिख्या ज्ञान होगा विपरीत होने पर विख्या ज्ञान होगा विपर्य मिथ्या ज्ञान हो बहुत तीन नंबर टिप्पणी कार्या के अभा कार्य रहने पर तो यदि कर्तव्य है तो क्या होगा मिथ्या ज्ञान होगा एक कहा कार्या मिथ्या ज्ञान बहुत मिथ्या ज्ञान होगा माने यदि कर्तव्य शेष है तो मिथ्या ज्ञान रहेगा समय ज्ञान नहीं कर पाएगा नहीं होगा कहम कैसे तो कहा मतम उसके लिए मत हो जाता है ज्ञातम मैं आपकी उस पर विषय है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया या तर हम ऐसा विज्ञान जिस व्यक्ति में ऐसा विज्ञान है ऐसा निश्चय है मैंने ब्रह्म को जान लिया जैसे मैं घट को जानता हूं मनुष्य को जानता हूं उसे ब्रह्म को जानता हूं ऐसा निश्चय ऐसे मैंने जान दिया ऐसा समझता है सब मिख्यादर्शी वो विख्यादर्शी वास्तव तो में सम्यदर्शी नहीं हो व्यक्ति झूठा ज्ञान उसको विपरीत विज्ञान हो विपरीत विपरीतम विज्ञान जैसे विपरीतम विज्ञान जैसे विपरीत विज्ञान बौधरी समाज का विपरीत विज्ञान वाला है वो व्यक्ति संवेद क्या माला नहीं है विपद विज्ञान हाँ विविता अन्य ब्रह्म ब्रह्म विदित से अन्य होता है ब्रह्मंड बोल चुके है श्रुति बोल चुकी है अन्य देव होता और वो विदित से भिन्न होता है कह चुकी है और ये मान रहा है मैंने प्रभु को जान लिया विविता है तो असंभव है ब्रह्म को जानता हूँ मानता हूँ तो असंख्य श्रुति बोल रही है विदित से भिन्न होता है और ये विदित मान के बैठा हुआ है इसलिए वो मिथ्यादर्शी है यही आता होता विता अंडवा ब्रह्म न भेदसास्तव्य नहीं जानता है स ना नहीं जानता है येदस या तो जो दृढ़ा गया समझ रहा है ब्रह्म अविदीत होता है तेरे श्रुति ने कहा और ये अरे माना मैंने ब्रह्म को जान लिया मिथ्या ज्ञानी अयत्त शुद्धम अवैध विज्ञान से शास्त्र जन में जो ज्ञान होगा वो सम्यक ज्ञान है शास्त्र जन्य जो ज्ञान हो ज्ञान सबके साथ अवैधिक ज्ञान जितने भी हैं सबके विख्या ज्ञान जो कल्पना से सिद्ध करते हैं जितने भी लोग चाहे अपने काल्पनिक ग्रंथ बना लेते हो तो ये सब ज्ञान विख्या ज्ञान है सबके साथ सब विख्या ज्ञान है एक तथा सिद्धम अवैधिक से विज्ञान से अवैधिक विज्ञान जितने भी हैं चाहे आपने बड़े बड़े शास्त्र तो बना दिया हो यदि वेद से हटित न हो वेद की कसरती से बाहर हो वेद से विरुद्ध आप लिखते हो तो लिखया जा रहा वैदिक ज्ञान जितने स्वयं वेद अथवा वेद के अनुसर करने वाले जो स्मृतियां होंगी वो तो वैदिक में आ जाएंगे किन्तु स्वतः कि वेद को, को सहारा लिए गांधी तो जितने भी क्रंथ होंगे सबके सब लिख्या जाना जो भी होगा लिख्या जा है हम भगवदगीता को प्रामाणिक मानते हैं और सांख्यिकारी काामाणिक मानते हैं क्यों वो भी स्मृति है ये कृष्ण की स्मृति है और वो कबीर की स्मृति है तो ऐसा क्यों कहते हैं इसलिए हम भगवती गीता को प्रामाणिक मानते हैं निक भगवान कृष्ण ने लिखा इसलिए नहीं, नहीं।, नहीं। अगर आप कहने लग जाएंगे भगवान कृष्ण ने लिखा है वो कहेंगे हमारे विरुद्ध ने लिखा जाएंगे ऐसा नहीं चलेगा तो वेद के विरुद्ध बातें नहीं आई इसलिए प्रामाणिक है कृष्णा ने लिखा इसलिए नहीं ऐसा बोले में तो आप हार जाए जो वेद से विरुद्ध हो कोई भी वो हो है वो विद्या ज्ञान है ये करना है तथा सिद्धांत अवैध से विख्यात अब्रम्ह विषय तो यार निंदित्व क्यों वो ब्रह्म विषय नहीं होता वो ज्ञान ज्ञान जो होता ब्रह्म को विषय नहीं करता है उसके निंदा की है शास्त्रों ने निंदित्व उस ज्ञान की तो निंदा की निंदितत्व आचार की पढ़े या वे गाइया इत्यादि पक्षमों और स्मृति मनुस्मृति देंगे अभी आगे स्मृति देने वाले हैं उसी को लेकर के बोला है मनुस्मृति देने वाले हैं निंदित्व तथा कपिलता भुगारि समय से आदि विनित प्रमुख विषयत्व चाहे कपिल हो चाहे तभू कार ऋषि हो जिनके जो विज्ञान है मान न्याय शास्त्र हो चाहे साहु शास्त्र हो चाहे कोई भी हो यह सबके सब कपिल सब। समय से आत्म ने समस्या को उनका जो समाधान है दर्शन उनका जो सिद्धांत होगा दर्शन होगा वो भी विभिन्न विषय है और ब्रह्म को विदित मानते हैं क्योंकि कमाने बोला आत्मा दो प्रकार होते हैं जीवात्मा परमात्मा दो होते हैं और मन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है विदित दुण होता दुण दुण है मन और आत्मा का संयोग होगा तो आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा यही है आत्मा का ज्ञान पैदा हो जाता है आत्मा संबंधी ज्ञान मन और आत्मा के संबंध से भाई इंद्र का विषय नहीं आत्मा क्योंकि मन का विषय है ऐसा मानते हैं ये न्यायिक आदि कणार आदि मानते हैं और वो मानते हैं जब यम नियम से चल करके जब निर्विकल्प की समाधि में जाएंगे तो आपका साक्षात्कार हो जाता है आत्मज्ञान हो जाता है उसका ऐसे उनकी मान्यता है किसी कपिल आदि की मान्यता है जब यम नियम आसन प्राण प्रत्याह आदि करके गए तो अंत में आत्मसाक्षात्कार हो माना विज्ञान विधित हो जाता ऐसी मान्यता होती है इसलिए कह रहे तथा कपिल समय्या मैंने पांच भी टिप्पणी में कहा दर्शन से समय माने दर्शन उनके दर्शन भी जितने भी हैं विविध प्रमुख विविध प्रमुख करते हैं दर्शन इसलिए अनावस्थित तर्क जनपद अथवा दूसरा भी हेतु है मैंने तार्किक तर्क से सिद्ध किया के पीछे कोई श्रुति तो है ही नहीं तर्क से सिद्ध किया है तर्क अवस्थिति नहीं होती एक निश्चित स्थिति नहीं होती तर्क आज आपने बहुत बड़ा एक तर्क से सिद्ध कर दिया होगा कल दूसरा व्यक्ति आप अरे ग्रहण करेगा स्वरित तो होना है किसके बुद्धिमत्ता में हो जाए कल आप छोटे से हार सकते हैं आपके आज की बातों को कल आप अपने आप मान लाएंगे मैंने गलत बोला था फर्क किसी की अगर आपके पास पीछे प्रमाण हो तब तो आप हारेंगे नहीं आपका विजय होगा नहीं तो आपको पराजय हो जाएगा तर्क जन्ना तर्क हाँ, अनावश्य तो तर्क जन्म वाले ये जो ज्ञान है कपिल कर्ण के जो ज्ञान है कोई एक स्थिति नहीं जिस तर्क की कोई सीमा नहीं है ऐसी सीमा रही तर्क के तर्क जन्य है इनकी क्या तो आपने जिस ज्ञान को तो आश्रि किया हुआ है कल दूसरा व्यक्ति खनन कर दे कोई पता नहीं और यहाँ बेरामदेव के पास क्या होता है वेग है प्रमाण इसलिए उसको कोई काट नहीं पाएगा का। ये विविधिशाह अनिवृत्तेश्चर तर्क से तभी विविधिशा की निवृत्ति नहीं होगी प्यास बुझेगा जाएगी नहीं जानने की छा बंदी रहेगी आज इसने कहा हो सकता दूसरा व्यक्ति को और बोल दे कर तर्क प्रतिष्ठान सूत्र है प्रमुख सूत्र में तर्क की तो है विविधिशा अनिवृत्तेश्चर विविधता की निवृत्ति भी न हो इसलिए ज्ञान सब मिथ्या ज्ञान है कपिल कण भुआ भूजा आदि के जितने भी ज्ञान है सबके सब मिथ्या ज्ञान है कहा स्मृत इस विषय में मनुस्मृति है या वेद बाह्य स्मृत हो या सहष्ट सर्वास्था निफला निष्फला प्रोक्ता समोहिष्ठता हिता वेद बाह्य जितने स्मृति वेद विरुद्ध जितने भी स्मृतियां बनाए गए हों सब सब यादृष जो कोई भी कितने भी बड़े लोगों ने लिखा हो हम नहीं जानते उसको कितने भी बड़े नाम नहीं कुदृष्ट है सब कुदृष्टि वाले हैं वेद बाह्य जो स्मृतियां सब कुदृष्टि है वास्तविक दृष्टि नहीं हो ज्ञान नहीं मिथ्या ज्ञान वाले गए सर्वास्था निष्ठला प्रोक्ता सबके समय विस्थल माने जाए फल सिद्ध नहीं कर सकते ये कहा तमो हिताश्मा वो तो अज्ञान में बनाए रखे तमो मतलब अज्ञान मूल तत्व मिथ्याभूता मिथ्या भूता है जो अज्ञानमूलक है क्रमा लेकर के वेद को पीछे लेकर चले गए इसलिए वो तो ऐसा ही ऐसे मे किया गया है ऐसा कहा ऐसा है भाषण आगे बोलते हैं विपरीत मिथ्या ज्ञान और अनिष्टत्वाद ये विपरीत ज्ञान और मिथ्या ज्ञान ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं कि अनिष्टकारक होते हैं ये विपरीत ज्ञान और मिथ्या ज्ञान दो कैसे हो गए जो मिथ्या ज्ञान और विपरीत ज्ञान देखी होता है ये होगा हो। विपरीत ज्ञान का क्या लक्षण होता है तद अभावती ज्ञान यही है मिथ्या ज्ञान विपर्य एक हो रहा है नैयायकों में यही होता है रज्जो में सर्व देखना मिथ्या ज्ञान और आगे विपरीत ज्ञान क्या होता है वही होता है उसको अन्य तस्विन तत्बुद्धि करना है विपरीत ज्ञान है क्या फर्क पड़ा तो यहां पर ऐसा अर्थ करना विपरीत ज्ञान का अर्थ तो जिसको न्यायिक आदि में विपरीत विपर्य बना है मान्य रज्जो आदि में सर्वादी दृष्टि होना यह ज्ञान एक विपरीत ज्ञान से और मिथ्या ज्ञान में मिथ्याज्ञान ऐसा मूला ज्ञान या तुला ज्ञान और गुला ज्ञान दो अज्ञान को लेना विपरीत शब्द से लेना है तुला ज्ञान और मिथ्या ज्ञान से लेना है गुलाज्ञान तभी संगति लगेगी तो मिथ्या तो ज्ञान ऐसा कर्मारे समाज करना जो विध्या हो और अज्ञान भी हो इसको कहेंगे मिथ्या ज्ञान ऐसा मानना ये अनिष्टकारक होते हैं मानी मूला विद्या भी अनिष्कारक है तुला विद्या भी अंशकारक है ये आप बताते हैं कहा एक नंबर की नमो एवं अवैध ज्ञाने ज्ञानी कुत स्मृतियां निंदते अवैधिक ज्ञान को स्मृति के द्वारा मनुष्य स्मृति के द्वारा निंदा क्यों की जाती है अभी अभी कहती है ना या वेदवाह्या स्मृत यासुदिष्ठा इत्यादि निंदा की। क्यों निंदा की जाती है इस ये हो गई शंका हो गई तो कहा विपरीत तो दीख्या ज्ञान अष्टता इसलिए यहां निंदा की गई है जो विपरीत ज्ञान होता है और जो दीख्या ज्ञान होता है वो अष्टकारक होता है अवसाधी नहीं होंगे निष्फल होंगे ये कहा अभिज्ञातम विजानता विज्ञातम अभिजानता पूर्व हेतु उक्ति अनुवार से अर्थक क्या है जो आगे उत्तरार्धन का अभिज्ञातम विजानता विज्ञातम अभिजानता पूर्व का ही उक्ति का ही कथन है हेतु है ये हेतु वाक्य है अगर मानेंगे तो क्या होगा निरर्थक हो जाएगा ये हेतु है हेतु वाक्य है पूर्वार्ध तो प्रतिज्ञावाक्य है और उत्तरार्ध हेतुवाक्य है ऐसा समझ यतम मतम ये सब प्रतिज्ञा वक्य है अभीताज्ञात अभिजता हेतुवाक्य कि अन्वाद अनर्थ है पूर्वक अन्वाद मानी पूर्वाधक अन्वाद उत्तराधना तो अनर्थ होगा ये घेतुवाक्य है संबंध टीका यद्रह्म विदिता यदु जगह जो ब्रह्मा कहा गया था ब्रह्म विदिश्य अंक इत्यादिक गोपाल आत्मतव न विवक्षित किंतु ब्रह्मा निश्चय ब्रह्म आत्म सेवसान अबबूद यथोक् भाष्य था यदि प्रयुक्त साधक अमत अवज्ञात अभिकम धर्मो इत्यादि में आत्मत्व निश्चय फलावसान अवोध तो तो तया इत्यादि सब भाषण में है उसका अर्थ है टीका नहीं बोल रहा है गोपाल का आत्मतत्व न गोपाल को जैसे अविदीत है मैंने गाय चराने वाले बिल्कुल मोटी बुद्धि का होगा पढ़ा लिखा नहीं होता उसको जैसे अविदीत है वैसे ही जो ब्रह्मदेताओं को ऐसे अविदित है ऐसा नहीं समझना ऐसा विवक्षा नहीं है यहां नहीं क्या फर्क पड़ेगा फिर नहीं गोपाल आदि का आत्मा तत्व गोपाल आदि का जैसा आत्मा है वो समझते कि शरीर में जो कुछ मान के चलते बिचारे में तो ऐसा नहीं समझ रहे बहुत सोच विचारने के बाद में अभिज्ञात मान के, के चलते हैं बहुत संघर्ष करने के बाद है निष्कर्ष निकाल के बैठे हैं अभिज्ञात होता है इक्कीस में साल लगाया इसने जीवन लगाया तभी अभिज्ञान डिस्टर्ग करके बैठे हैं तो गोपाल के समान मत समझे ना होने के लिए यहाँ जो अभिव्यूत समझेगा ऐसा मत समझा जैसे अमत मैंने अमतम का जैसे गाय चलाने वाले का होता है वैसे द्रव्यता के लिए भी ऐसा विमोश छह नंबर की टिप्पणी गोपालादिम विवाह आत्मतत्व है पाठ गड़बड़ हो गया आत्मतत्व अज्ञान विषय रूपम न मंतव्यम ऐसा ना भी चाहिए छूटा हुआ है गोपालादि नाम विव आत्मतत्व है आत्मतत्व पाठ शोधित करना पड़ेगा आत्मतत्वम अज्ञान विषय तो पूर्व उनको कैसा है? अज्ञान को विषय करने वाला होता है अज्ञान के कारण से मानते हैं शरीर को आत्मा करके मान बैठे हैं आदि अविदीत होता है आत्मा इस प्रकार न मानता ज्ञान ऐसा नहीं मानना चाहिए इनको जानकारी है गोपालदि जा अज्ञान है इनमें अज्ञान नहीं है कि ब्रह्मत्ताओं में इनका अविदत्व तो अलग विषय है और गोपालदि का अविव तो होना अलग प्रकार है यह समझदारी का आत्मत्व तो इत्यादि भाषण तुम आह आत्मत्व तो इत्यादि मुझे भाष्य था आत्मत्व निश्चय परावसान अवभूत तया भाष्य है उस भाष्य का व्याख्या करने की इच्छा से कहते हैं गोपाल आदि में वह इत्यादि कहा यह तो आत्मत्व को निश्चय करके बैठे हुए लोग हैं यह आत्मा है करके निश्चय करने के बाद बोल रहे हैं और होता है आत्मा करके बोल रहे हैं गोपाल आदि को तो यह आत्माह निश्चय ही नहीं है गोपाल आदि से भिन्न है ये प्रकार है कहा ठीक है। गोपाला का आत्मतत्व न भी बच गोपाल समान नहीं समझना आत्मत्व तो बिल्कुल अज्ञान होता है या तो जानने के बाद अज्ञान हो गए बैठे हम ये अलग तो थो थो थो थो थो। है विषय अलग है। किंतु ब्रह्मा आत्मत्व निश्चय फलावसान और अबोध ऐसे जिसका ऐसा है ब्रह्म का जिस ब्रह्म का यश्य ब्रह्म आत्मत्व तो निश्चय फलावसान अवबोध जिस ब्रह्म का ऐसा है आत्मत्व तो ब्रह्म को आत्म रूप से समझते क्या एवं इस विषय नहीं कर पा रहे हैं अगर केवल ब्रह्म का ज्ञान होना होता तो भिन्नत्व नहीं ज्ञान कर पाते किंतु तो ब्रह्म को आत्मभाव से समझ रहे इसलिए विदित नहीं कर पा रहे मत नहीं बता पा रहे हैं ये कह रहे हैं आत्मत्व में से फलावसान आपको बोल दो ब्रह्म जिस ब्रह्म का ऐसा है आत्मत्व आकरण परिवशान हो जाता है फल यही है आप तत्व आत्मरूप से सिद्ध हो ब्रह्म को ये फल होता है सब होता है तत्व है आत्मा आत्मत्व निश्चय भरावसान अवबोध ऐसा हो जाए तया कृपया तया बुगुत्सितावृत्ता उसके द्वारा फिर जानने की इच्छा निवृत्त हो जाए बुद्धुम इच्छा बुगुत्सा जानने की इच्छा समाप्त हो जाती है यही आत्मा है हाँ करके निश्चय हो गया ब्रह्म यही ब्रह्म आत्मा ही है निश्चय हो गया होने के बाद में बुगुत्सा में बुद्ध इच्छा जानने की जो इच्छा है समाप्त हो जाती है निवृत्त हो गई ब्रह्म जब ब्रह्म का विचार करने पर जब तक विचार नहीं करेंगे ब्रह्म भिन्न है आत्मा भिन्न है ऐसा लगता है ब्रह्म बड़ा है आत्मा छोटा है ब्रह्म उपास्य में उपासक में भावना है जब तक अज्ञान रहता है क्योंकि तो विचार जब करेंगे तब तुमसी तो आदि को समझने के लिए जब जह जहा लक्षण का सहारा लेकर के विचार करेंगे तो विचार करेंगे लक्ष्यार्थन एक ही होना है भाग्यार्थन भेद है ना लक्ष्यार्थन एक है विचार ये विचार करना पड़ेगा विचार करने है पर ब्रह्म आत्मात्व परिवर्शान तो ब्रह्म का विचार करेंगे तो आत्मरूप से निश्चित हो जाता है भिन्न रूप से सिद्ध नहीं होता ब्रह्मा आत्मा पे परिवर्तन आ साथ की टिप्पण है और आत्मा वेदाई रूप होता है आत्मा जो है ज्ञान स्वरूप ही होता है इसलिए उसको जानने के लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं कहीं सिद्ध होना है तो वेदम स्वरूप ज्ञान स्वरूप है सत्यम ज्ञान है आत्मा ही उसका स्वरूप एक ही स्वरूप है क्या वेदन ही स्वरूप है ज्ञान ही स्वरूप है उसका अन्य स्वरूप नहीं तैयार तो मतत्व तो असंभव क्यों ज्ञान को जानना संभव नहीं है ज्ञान से जाना जाता है आत्मा ज्ञान स्वरूप है इसलिए उसको मतत्व तो बनाना ज्ञान विशिष्ट बनाना संभव नहीं ज्ञान को ज्ञान विशिष्ट बनाना संभव नहीं है वो ज्ञान से तो अन्य को निशिष्ट बनाएंगे एक कहा ज्ञान स्वरूप आत्मा इसलिए मतलब तो असंभव है ये निष्कर्ष हुआ पढ़े लिखे होने के बाद निष्कर्ष हुआ आत्मा ज्ञान स्वरूप है इसलिए उसको माने ज्ञान बनाना संभव नहीं है ये निश्चय किया लोगों ने विद्वानों गोपाल आदि के समान मत समझना ये कहा अच्छा तो पहली आप टीका अतिरिक्तम अतिरिक्त मंतव्या तो अतिरिक्त मंत्रव्य कोई रहा ही नहीं है उसके पास अतिरिक्त मंत्रव्या अमौतम वित्यर्थ अतिरिक्त मंतव्य न रहने के कारण अमत हो जाता है उसका विद्वानों के लिए एक आर्किटिव पॉइंट परिवसानादित अंत हेतु नौतम हेतु परिवसानादे जो हेतु है ये वाक्य हेतु वाक्य है इसके लिए ये हेतु और देते हैं हेतु वाले को भी हेतु देते हैं क्या देते हैं अतिरिक्त यही तो दिया हेतु वालों ने मिली हुई ये हेतु दिया अतिरिक्त मंतव्या ऐसा कहा मैंने आत्मातिरिक्त से मंतव्य से ब्रह्म आत्मा से अतिरिक्त रूप से मंतव्य ब्रह्म में नहीं यह सिद्ध हुआ आत्मा से अतिरिक्त मंतव्य ब्रह्म नहीं रहा आत्मा ही ब्रह्म ये निष्कर्ष हो गया ये सिद्ध हो गया ये कहा अभिज्ञापन बिजाता उत्तरार्धस्थ्य अर्थम आगे कहते हैं अभिज्ञातम विजातम जो कहा था वास्तव में ब्रह्मविता जो लोग होते हैं उनके लिए अभिज्ञात रहता है वास्तव में आत्मा को जानने वाले जानकार और पंडित लोग हैं उनके लिए ब्रह्म आत्मा अभिज्ञात होता है जो कहा उसके संग्रहवाक्य है ये उसके व्याख्या करते हैं कहा व्याख्या करते क्या अनुवार मात्र अनर्थकम बचन ये कहा अगर अनुवाद जाएंगे पूर्व अनुवाद उत्तरार्ध मानेंगे पूर्व यशा मतम तस् मतम मतम ऐसे अन वेदश ये प्रतिज्ञा वाक्य मानेंगे और उत्तरार्ध अभिज्ञात विचारधाम विज्ञानतम को ये अनुवाद मानेंगे तो क्या हो अनर्थक हो जाएगा अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है अनर्थक होगा इसलिए कहते हैं हेतु है ये उत्तरार्ध हेतु है पूर्वार्ध की सिद्धि के लिए वो प्रतिज्ञा वाक्य है और उत्तार्ध हेतुवाक्य है जैसे पर्व दो प्रतिज्ञा वाक्य धोपत्वा हेतुवाक्य है ये भी हेतु बात समझना ये भाषण में कहते हैं अनुवार अनाथकम वचन अनुवार अमर्थक हो जाएगा कहना अभिज्ञात विज्ञातम अभिजातम अनर्थक होगा इस पूर्वोत्तर ये यश्यातम इत्यादि ना तो यश्यातम तश मतम अजाय ज्ञान और अज्ञान दो कोटि बताया था यश्या मतम तस् मतम मतम जैसे नवे दशा ज्ञान और अज्ञान तो दिखाया था ज्ञानाज्ञान ज्ञान और अज्ञान का यहाँ हेतु है अभिज्ञातम विजानता हम ज्ञान के लिए हेतु और विज्ञातम अभिजानता ये अज्ञान के अच्छा। तो लिए हेतु उच्चते कहा अच्छा भाष्य अभिज्ञात है अभिजितम आत्मत्व अभिषय तया अभिज्ञात होता है प्रमवितता के लिए आत्म क्यों विजानताम अभिज्ञात क्यों आत्मत्व अभिषय तया आत्मिक स्वरूप अपना स्वरूप ही होने से इसलिए विषय नहीं बना पा रहा है इसलिए अभिज्ञात होता नहीं तो गोपाल आदि के समान अभिज्ञात नहीं है ये तो निष्कर्ष में पहुंचने के बाद में अभिज्ञात है उनको तो जानकारी ही नहीं है ये तो बहुत जानकार होने के बाद ये समझ में आया क्यों आत्म नहीं जाते हैं अभिज्ञात में अभिद अभिदित है आत्मा क्यों आत्म के आत्मरूप होने से स्वरूप होने से अपना स्वरूप होने से अभिषयता या विषय नहीं हो पा रहा है ब्रह्म ये ब्रह्म अपना स्वरूप होने के कारण विषय न हो सका इसलिए विदान तो जो जानने वाले के लिए अभिदित होता है ब्रह्म तस्मात करेल ज्ञान यही ज्ञान है माने जो जानने वाले होते हैं ना आपका अभिदित होता है यही ज्ञान है समय ज्ञान यही है यद तेषा विज्ञातम विद्रम व्यक्तम एवं विद्या और दूसरे का जो विज्ञात होता है ब्रह्म जी के लिए किसको लेकर विज्ञात होता है व्यक्तम एवं विद्यान विषय तो बुद्धियादि को विषय करके मैंने ब्रह्म को जान लिया बोलते हैं बुद्धि को समझाया या मन को समझा इंद्रिय को समझा ब्रह्म समझा और उसको विज्ञापन हो गया है विषय बुद्धिया विषय जो अभिदा, अभिदा होता है ना ब्रह्म अभिजानता विविता अभिदिता अविदितम आत्मभूतम ब्रह्म अभिजानता विज्ञान ब्रह्म को न जानने वाले के लिए विज्ञाप है क्यों विदित अविद्यागृत आत्मभूतम विदित और अवित से ज्यागृत आत्मस्वरूप ब्रह्म विज्ञात हो नहीं सकता वो विधि से भी अलग है अव्य से भी अलग है कैसे विज्ञात होगा आत्मभूतम नित्य विज्ञान स्वरूपम आत्मस्थम नित्य विज्ञान स्वरूप है आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है अभिक्रियम अमृतम अजरम अभयम अनन्न्यवाद अन्य है आत्मा अभिन्न है अभिषयम इत्यव अभिजाता न मैंने जानने वालों के लिए कैसा है अभिषय होता है विषय नहीं होता आत्मा बुद्धिया विषय विषय आत्मतया विज्ञात नित्यम विज्ञापन बुद्धियादि विषय को विषय बना करके नित्य विज्ञात द्वारा क्रम अज्ञानी के लिए जो पांडिता अवसर है अपने को पांडित्य मानने वाले लोग हैं उनके लिए ब्रह्म विज्ञान है क्यों बुद्धि को ब्रह्म समझ रहे हैं मन को समझ रहे इंद्रियों को समझ रहा है एक कार्य बुद्धि विषय आत्मतया बुद्धियादि विषय को आत्मपुरु समझने वाले की दृष्टि में नित्यम विज्ञापन प्रभु उनके लिए नित्य विज्ञात है क्रम विनित अभित व्यक्त अव्यक्त धर्म अध्यारोपेणा विदित और अविधित में व्यक्त धर्मा और अभ्यत धर्मा का आरोप करके कार्य का भावे नविकल्प अयथा उनको उनदित होगा विधित और विधित रूप से क्या होगा व्यक्त और अव्यक्त अव्यक्त दो धर्म कार्य का धर्म का आरोप करके कार्य का भावेन तथा समिकल्प सविकल्प होगा उनको विकल्प के साथ होगा विद्युत उपाधि विशिष्ट ज्ञान होगा उनको अयथा ज्ञान अथात विषय कहते हैं काल्प ज्ञान सभी कल पर ज्ञान है पर का निर्विकल्प्रो नहीं है कार्य का सिद्धांत कार्य से विख्यात सिद्धांत क्या है कार्य जो है कारण से तथा ब्रह्म में कारण है कार्य दिख्या है तो कारण है वेदांत सिद्धांत है तो श्रवकान तत्व तो ज्ञान हो श्रुति संबंधित जो तत्व तो ज्ञान है कारण तो अब का श्रुति संबंधित जो तत्वशी तो तो आदि महाभारत के जन्म विज्ञान होगा वो तो कारणत्व तो नहीं ग्रहण करेगा क्योंकि कार्य मिथ्या है तो कारण में मिथ्या आया तो वो श्रुति संबंधित ज्ञान नहीं है वो कारण को तो बताने वाले ज्ञान एक निर्विकल्प में होगा वो ज्ञान तो निर्विकल्प ही होगा निर्विषय ज्ञान होगा विषय ज्ञान किसी विषय को अवलंबन करके निर्ज्ञान नहीं होगा निर्विकल्प क्यों एक अयार्थ विषय तो आपकी टिप्पणी तत इत्यादि आप लगाने का जाने कातः अथार्थ विषय ऐसा हो सभी सविकल्पम इसलिए क्या करना ततः इसलिए अथार्थ विषय वो अथार्थ विषय होने सभी कारण सविकल्प ज्ञान होगा यह कहा सुक्ति का आरोह रजतार्य अध्यारोपण ज्ञान सुक्ति आदि में रजत आदि का आरोप किया जाता है रजतार्य अध्यारोपण रोपण ज्ञान बहुत मिथ्या ज्ञान थे शाम उनके लिए जैसे शुक्ति आदि में दृत का आरोप करना उद्ञान सत्यूठा झूठा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है तो उनको भी जो ज्ञान हो रहा है बुद्धि आदि में ब्रह्मत्व का आरोप करके जो ज्ञान हो रहा है मिथ्या ज्ञान है यह सिद्ध हुआ ये कहा ठीक है तो, अयम अर्थ तो समय तो हो गया समय हो चुका नमः चक्षुश्लोक्रिया ब्रह्मो पशे नाम ब्रह्म कलात्मे सुरस्ते शो शान शान